विवेकानंद साहित्य स्फुट विचार समष्टि में व्यष्टि तो शिष्ट की योजना है चेतना के उद्भव में हर कोशिका का कार्य होता है मनुष्य व्यष्टि है और ठीक उसी समय समष्टि है अपने व्यक्तिगत स्वरूप की सिद्धि करते हुए ही हम अपने राष्ट्रीय और विश्वव्यापी स्वभाव की सिद्धि करते हैं प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित वृत्त है जिसका केंद्र सर्वत्र है और परिधि कहीं नहीं साधना से हर कोई विश्वात्मा का अनुभव कर सकता है यही हिंदू धर्म का तत्व है जो हर जीव में अपनी ही आत्मा को देखता है पंडित मुनि है ऋषि गण आध्यात्मिक नियमों के आविष्कारक हैं अद्वैतवाद में जीवात्मा नहीं होती वह केवल एक भ्रम है द्वैतवाद में एक जीव होता है जो ईश्वर से असीम रूप से भिन्न होता है दोनों ही सत्य है जैसे एक व्यक्ति झरने पर जाए और दूसरा पोखरे पर जहाँ तक हमारी चेतना जाती है वास्तव में हम सभी द्वैतवादी हैं पर उससे परे उससे परे हम अद्वैतवादी हैं वास्तव में केवल यही सत्य है अद्वैतवाद के अनुसार हर मनुष्य से अपने जैसा ही प्रेम करो अपने भाई जैसा नहीं जैसा कि ईसाई धर्म में है विश्वबंधुत्व नहीं विश्वात्म भाव हमारा आदर्श है अद्वैतवाद में उपयोगितावादी सर्वोत्तम सुख का सिद्धांत भी समृद्ध हो सकता है सोहम मैं वह हूँ अनवरत इस विचार का जब करो पहले सत्संकल्प तब वह अभ्यास से स्वचालित हो जाता है वह स्नायु तंतुओं तक बैठ जाता है इस प्रकार रटने से बारंबार पुनरुक्ति से यह विचार स्नायु तंतुओं में भी भर देना चाहिए अथवा पहले द्वैतवाद से प्रारंभ करो जो तुम्हारी चेतना में है दूसरी स्थिति है विशिष्ट अद्वैतवाद। तुझ में मैं, मुझ में तू और सभी कुछ ईश्वर यह ईशा का उपदेश है सर्वोच्च अद्वैतवाद को व्यवहारिक स्तर पर लाया हुआ अद्वैत विशिष्टाद्वैत की भूमिका से काम करता है द्वैतवाद बड़े वृत्त से भिन्न छोटा वृत्त केवल भक्ति द्वारा संबद्ध विशिष्टाद्वैतवाद बड़े वृत्त के अंतर्गत छोटा वृत्त जिसकी गति बड़े वृत्त द्वारा नियमित होती है अद्वैतवाद छोटा वृत्त प्रसारित होकर बड़े वृत्त को ढक लेता है अद्वैतवाद में मैं ईश्वर में स्वयं खो जाता हूँ ईश्वर यहाँ है ईश्वर वहाँ है ईश्वर मैं हम